बार ती पूर्वस्मृति आऊकहां रांचे भन् न हो सब स्मृति हुर्क पारावार अपार कष्ट दुखको यो क्रूर संसार हो फोस्सा नई पी आज हो न यहाँ भोगी रहे को छुजो मैले आज मनुष्य को जुनिल तीर्न छंक यु फरसौट होर इसमा कुरा कैन न मा यम को कठोर भरिया आई रहेको अब जान पर्द जु जु अब ता टा छुटाई सब टा कैयन को कठोर रचना भोग्न छंकी भोगन पर्द छ भोग भोक्ु भोग भोग सबती जोड़े कुरा जे जति बेला अंतिम कैत जे जी भयो सचाऊन सक्तिन पश्चातापर दुख कष्ट हरुमा बाचौ यहां भंदिन् कस्तु घोर छ अंधकार अहिले देखिन्न के ही रति रती घोपट्याज छह कालो निशा को गति मात्र शब्द सुनिंच तीव्र गति ले खोला बगे को जगत आई खुच्छ कि नील झलय लेपूर्ण मेरु जगत छोपे तापनी आज वस्तु सब नई छोपिछ मेरो जती भई जा ज्वल रहन रहो हृदय बोकेर नाना स्मृति यस्त कारण लेखान हुन गौ जस्तो मती सो गति झुंडे को अलग सास तरखई तरख छैनन्न ओखती हौ हाँ संतान अभाव का सबजना हमरा पिता हुन उन हमरा रक्षक नाथ बालक उन जो सारा संसार कई अ दुखर कष्ट ले बलगरी सारई मलाई दवा मेरो श्वास निखार लाई सहजई लौ जोड़ सारा लगा पीड़ा घोर असाध्य स्वागत बिश्रांति के ही न दे। मा न दे दे सारे क्रोध ऊपर माया यो अज्ञात समुद्र ुद्र मत पुगे फल न लागे अब के को फेरी बिलंब आफंत त्यागी सब त्यागी पीड़ा कष्ट विलम्ब छु चोट गहिरो आ आ मलाई पचार मेर जीवन मि वास्तविकता ढुंगा उठाई बजार पीड़ा कष्ट कसरी मैले नी दिए यो जानी कन आज झट मिति को पर्दा गिराई ते छुटने आज भो भनी मसित को संबंध तेरो सब हो गस्क ढिलाई आज बनमा आऊ न आऊ बिचा जे भो ज गरे करे सब गरे बेला बिचारी अनी तू सच्याऊ गुण न आज शक्ति न कु भूलई तापनी दोष दोष तथा गुण गुण भई बंद मेरो दोष भैमाग्द छुछमा सब ईश्वर धोका धाक चली चोरी चकारी आज कसरी मेरा खड़ा डंडा अंकुश पास महा क्रोधांतता दुर्मुख आये काज मकन देखते छु ती समुख बीर को मृत्यु समस्त दुख जग को आधार मानी ओरी बीर्खो हाल न कुन मए यो आत्महत्या करी भन्न त आत्मघात सरी को संसार मा पाप के मैं किु यही न को संसार नरोज्ञ पापके रोजे किंतु ढिल करे अन्याय सारे करें अड़काई कन प्राण देह तरुमा ताग्नी दिए हो चिंता नल दनक दनक सहने सामर्थ्य मेरो छायो देखे को जो अनेक दृश्य पटमा पीड़ा तिरस्कार को यु संसार छकसरी बिला डुब्द महाशून्य घुमद जीवन आज यो फनफनी चौरासी त्यो चक्रमा आउ मृत्यु अंगाल झट झटमक बेहाल मेरो भायो पीड़ा कष्ट खपेर देह तरुम यो जान अड़की रहो त्याद्रोमा कुंडीएर नजरी यो यातना दी रहो जो जस्तों हु को समुद्र बिचहा हामफाल गाँ पर्यो बेहोसी मनयो उड़ेर कहींलै होश नखुलने भय हु किंतु हरे बराबर खुशी पीड़ा मलाई दिने जन्मे मृत्यु समान हो सबको वेदांतमा भन्म्यो फेरी मर्यो इसी फनफनी पांगरा सरी घुमद मेरो देह बिशाऊने क्षण तिमी मेरो मुखिंजी खड़ा मेरू चुंबन निम्ती अहिले डाक्श मलाई कथा ना झंझट पीर दुख हर को माठो जमे को जुन तेस्त देश बिशाऊने क्षण समेत गारोह मलाई जस्तो जे अनिवार्य होस को गई मई सामना यु बेला दुख पीर को के व्यर्थ को शासना यो दुष्कर दुर्दशा सित जुधी योग अड़काऊद मेरो देह भनेर भर भंदु कठ अज्ञात कस्तो अजय मेरो हो न देह यो जति भनऊ मंद नमाने कि नय्या उफ बीच हाय छटपट होने यो व्योग यो न केवल छन पटमा परन्तु इसका लामा बनी वेदना हुए अनंत हरे कस्तो कड़ा शासना मेरो बुद्धि विवेक मा अब अबपरो आलोक ज्योतिर ज्योतिर्मय बिन्ती अंतिम आज मर्म सकूँ भाई मुक्त औ निर्भय फुस्सा बात करेर मानिस यहाँ फुस्सा महा नई मिल्यो सांच जीवन भन्न नहीं ये रहो बाकी रहो फुस्सा मई मगेर मिल्छु बता फुस्सा प्रतापी अति फुस्सा ले सब खेल गर्द यहाँ हु कुरा जे जति फुस्सा को महिमा अपार जगमा गरनी कुरा जीपनी पृथ्वी तेज हवा आकाश रहने फुस्सा महा झुंडी फुस्सा भन् न हो यहाँ सब कुरा फुस्सा बिना के यो ब्रह्मांड समस्त नहीं बुझे यहाँ फुस्सा महानिर्भर मेरो जीवन को कथा ती टुग होमित्त इसलिए थाती भैर ही रहो भावी सतति को निमित्त इसको पूर्पक्ष जिम्मा रहो यो नेपाल अगाड़ी बढ़ जति नई मेरे निशाना भो झील एक उड़ेर शून्न बीच में सुनसानम अलझी सांच जीवन भन् होती नई बाकी कुरा के रहो फुस्सा कई सब कार दुनिया फुस्सा सब आखिर फुस्सा को च बुझी न महिमा यो सत्य भो सुंदर यो नूर्ण रह्य सबमा घटने न बढ़ने कतई यही आनंद स्वरूप सत्य शिव हो डग न डगने कतई बाकी नई रह न जान्न अरुता ते वंश ज्ञानी पुरा भेटे सक्कल चाइयो कि नहा भो वर्थ को नक्कल यो तो नकल चैत् शबले सबले चातिंचता के छर सारी नकल लाख लाख कसरी भौतारी नई रहे पारने अलमल अंधकार बिच बिचन गोता अनेकौ सहे रोजे पकरन मृत्युलाई सहज यो कंठ सेर दो भ आय्या दुक्ष कटक लौ ननी मरी फेरिन्न थोत्रा लोगा यस्तो पिंजर भित्र बस् कसरी फुत्कन्न पापी सुगा यस्तो यो सम्मतज्ञ मानिस होने विश्वास पर्य पानी सम्म नपाई राख् मुख में तड़पेर मर्न पर्यो आपू भित्र बसेर हाये घर खोजे भत्काऊन ईंटा काठ निदाल औ ओझमिटी बाधा बने फुत्कन भूल कत्ती भीवन महा मैले कसोरी भनऊ भूल भे परंतु अहिले सोचेर नहीं के अचे नो महा पुगे म मवता के सक् सच्या जे जस्तो परिणाम हो न सही भन्न कहाँ सक्षता हुन हुन, हुन गयो के लाग्छ यस्त भित्ता सम्मी दारूण बेथा कालो कथा लेखियो हा संसार छ भन्न नई न सकने प्रत्यक्ष के के भो दुख को अखड़ा रहे जगत भन्ने कुरा माने दुख छ दुख नई जगतमा आपत्ति हत्या घना माने मा सुख पूर्ण पूर्ण आपत विपत आपत्ति कहा हमरे हो प्रतिबिंब भित्र मन को जे जे भयों हुने पलटे तापनि सृष्टि नई मन दरो पारी रहे हु कई घोर कुरा महा छ अत्तो न पत्तो सीता जुंडी आश दिराश को भवन म नीता छे लक्ष्य कता कता बीरह को धारा महा उपरी कैले न दुख कई अपनी भनी ऊ जा खोला तरी बोकी भार गौ कड़ा बगरबा बगरमा ऊ हिड़छ औ गिर्द कैले भार विसाई दूर तुरपथम फुक्का हुने गर्द बास्ना को अति सूक्ष्मता रज खुली बेरी कसी तांद सारा उच्च सफा विचार उस को आय्या महापर्द आपना जीवन को सब विगत का राम्रा नाम्रा ना कुरा आइले पो झनझन खुली झलझली जल आए सयों आकरा दर्शन छन सब फेरी ठाड़स कतई आनंद तरस्यौ कतई झिलका सुखर शांति को अपनी कतई कार मुक्का कतई ठेगा नपुगी थलो नजिक भतकी रहे को कतई अण छीम को सकशमा काचो बिकल बायु दो छत भन्नु वायु हिले कि शक्ति ले बोलद सारा दुख बंदुकधुकी मत कतई चलद हमरो भन्नु शरीर हो न अर्क छ साँचो कूरा यो तो देह अनेक लीक यात्रा हुने हो पुरा चोला नरको छ साधन भगत यात्रा पूरा गर्ण को राम्रो साधन को प्रयोग नगरे पुग्द नैकुंठ त्यो झलक्यो झलझल वीम को हृदय में जे जे थिए आई जीवन का समस्त घटना सिनेमा बने हत्या श्री रण को हुती भो एक एक देखा पर्यट जाल जाल रची अनेक जनको सर्वस सर्वस्व भो जान को पर्थ्य गर्गे सब मुकुट को जिम्मा दिए थी मंझे हो यदि भूल होने दोषी कसोरी भो पीड़ा क्रंदन सुन्न हेर्न हो यो राज्यारा लीन काड़ा सीस्मु पर्द यहां यो राज्य हुकाऊन हत्या कांड अनेक को जड़ महा अड्ने यहां शासन हत्या को नपरे तोट कसरी यो देश बिग्र सामर दाम भेदर नई साम्राज्य को शासन हत्या कांड अनेक को जड़ भय गद्दी महाशासन तर के लोचन लाल लाल कसरी क्रोधांत दामोदर सलकाई दिन मन खुजछ पारे खरानी सब हत्या निर्मम शेर को घर महा बाकी नाखी शिशु मई समझु म फेरी न यहा यस्त उदंडी देखे तत्पर राज राजमहेशी राजेश्वरी स्वामीनी जस्त प्रश्न सुहाग रात बीचमा खोपी खसम को सुन्थे स्वर जना किशोर ललना आगु महा निसके को स्वर कंकला दृश्यावली कष्टदा जिम्मा यइ न भनी मैले कसोरी भनऊ यह करने भन्द कसोरी बचऊं उर्ल झ फिरंगी ढाक् थिए एशिया मंका अधिकार हनन को फैलाऊद दुष्क्रिया आप शक्ति तथा परिस्थिति हेरी विचारिकन मैं राय दिए सबसंग बुझी संधि सुगौली हुना हत्या कांड चुकल ठोक्न न सक हेर बेला बखत गुंडन मुस्किल हो राज्य रो पलट सारा तखत यो जानी कने राज नीति गरियो मारी मराए पनी यो योन दोष भय तोषमय भो संपूर्ण योग जीवनी